श्री श्री श्रीरामकृष्णकथामृत उपक्रमणि ब्राह्मणी पूर्व ऊनष्टिकादश्रृष्टवर्षे आयाता तंत्रो बहु साधन कथा श्री प्रभु श्रीगौरांगीचरितामृता श्री समीपे श्री प्रभु वेदा शृण्व प्रेक्ष ब्राह्मणी तम सवधान अकार्षीद अवादीच तेदाता म्रोषि तेन भाव भावभक्ति सर्विया वैष्णवपंडित वैष्णवचरण आगछत तेन श्री प्रभु कलूटोलायां चैतन्यसभा सनीता अस्ोष्ठिया प्रभु श्रीरामकृष्ण भावाभिष्ट सन श्रीचैतन्य आसन मुपे उपब ह वैष्णवचरण चैतन्यसद सभा साभापत्यम निर्वतत वैष्णवचर मथुर अबादी नयो उन्माद साधारण प्रेमोन्माद अयम ईश्वर कृते उन्माद ब्राह्मणी वैष्णवचरण दृशसु श्री प्रभो महाभावस्थेति चैतन्यदेव क्वचि अंतर्दशा तदा जड़वत् सामधिस्वचिदादा क्वचिवा बाह्य दशा श्री प्रभु मातर, मातर चक्रंद, सर्वदा मात्रा सह आललाप, आललापतरुपदेश जग्राह अवद मातस्ते वाचा कवल सोस्यामी अहम शास्त्रमें ने पंडित नया बोधनीय तदा आदध्याम प्रत्य आदध्याभुण आजाय अवाची चाह पर्रह्म अखंड सच्चिदनंद स्री प्रभु जगन्माता अवोचत अहंच अभिन्नौ। भक्ति अभिन्नौं भक्तिमात्र वर्तस्व जीव हित भक्ता सर्वे आगमिष्यलदर्शन करनीय ना नैके शुद्धा निष्का ते जदा सी तेज निराजन नीराजन सदा काश्य घंटा धननम अभवत तदा श्रीरामकृष्ण हम्य मुपे उच्च आहवयत अरे भक्ताूज के क्व स्थ शीघ्रेत मातर चंद्रमणीदेवी श्री प्रभु जगन् नन्या रूप तद्भा जेष्ठभ रामकुम् स्वर्ग प्राप्ते अन माता पुत्रशोक कातरा जाता ते चवर्षमध्ये तलीमंदर आनीतवासमीपे चयती स्म तथा प्रत्यम दर्शन पदपरागधधारण माता कथमसी ती प्रश्न अकार्षी श्रीप्रभुणा दिवक तीर्थभ्रमण चक्रे प्रथम बारे मातर स नीतवा सह गा से आसन्हींमचट्टोपाध्याय तथा मथुर्मोदय कचन पुत्र काशा रेलयानचा आरब तथा परच्वर्ष मध्य तदीम अहर्ण्यसरा समाधिस्थस्था भाभावेशन सगद्गद प्रमत्ता इदान बैद्यनाथदर्शना काशीधाम प्रयागदर्शनम अभवत त्रिष्ट्यधिकाद्रीष्टवर्षे द्वितयतीथगमनमत पंचवर्षे पर आंग्लप्जिकासार जान्वरी मसी अश्ट दस सततम तथा अष्टाद्रीष्टवर्षे मथुर्मोदय भागनेजो हृदय अस्भव्याह आसत एसम काशीधा प्रयाग सेन्दावन से दर्शन अकी काशी मणिकर्णिका सधिस्थ सन विश्वनाथस्य से गंभीर चिन्मयूप ददर्श नुमूर्षु स्रोते तारकब्रह्मनाम ददत किंच गृहीतमौन त्रैलंगस्वाम आललाप मथुरायां ध्रुवघे वसुदेवक्रोड़े श्रीकृष्ण श्रीवृंदावने गोष्ठम प्रत्यार्तम गोपगण साधकृष्ण धेनुराधा यमुना मुत्ती आगछन अस्ति इत्यादि लीलासकलं भावचक्षुषा साक्षाच्चक्रे निधुवने राधा राधाप्रेम्णा प्रमत्तया गङ्गामात्रा सहालप्य अत्यन्तम् एव आनन्दितः समभूत् श्रीयुक्तः केशवसेनो यदा बेल्खरस्योद्याने सभक्त सभक्ईश्वरध्यानमन तदा प्रभु राम श्रीरामकृष्ण भागनेजन हृदय सह तक जगा पंचसप्त अष्टादतम ख्रीष्टवर्षे विश्वनाथोपाध्याय नेपाल का इख्य अस्त सिंधिस्थन से गोपाल वृद्धगोपाल तथा महेन्द्रकराज कृष्णनगर किशोरी महोदय तथा महिमाचरण अस्प्रभोदर्शनम अकुव श्री प्रभोरतरंग नवसप्त ख्रृष्ट ख्रृष्टाब्दत अशी अदश्टाबत प्रभोसमीपे आगं आरेभ्य श्री प्रभो साक्षात्कार इतस्द उन्मादावस्था विगत प्राया तदा शांत सदानन्द सदानंदवस्था किंतु प्रायदा सधिस्थ क्वचि जड़ सधि क्वचि भावसम सधिंगात पर भावराज्ये विचरण करो पंचवर्षीय बालकद मातर्मातरती व रामस्था मनोमोहन उनाशीष्टादश् मिलित केदारसुरेन्द्रौ तथा परमा चुनी लाटू निगोपाली परमाता एककाष्टादश्टाब्दे भागे तथा दयाशीषाद्रृष्टाब्दारंभे एक कालमध्ये नरेन्द्ररालभवनाथ बाबूराम बलराम निरंजन महोदय योगींद्रा सगता दशतम ख्रीष्टाब्दीट्यधिकष्टादश्रीष्टाब्दमध्ये किशोरी मोहनाधर नीतायी कनिष्ठगोपालेलघरिता शरद ख्रीटाब्दमें शर सचिन चतीषादशीष्टाब्द्ये सनयाल गंगाधर कालीश्र शी काली, पदोपेन्द्र द्विजह सगता पंचाशीतश्रीष्टवर्षमध्ये सुबोधकनिष्ठ नरेन्द्रपल्टुपूर्ण नारायण तेजचंद्र हरिपदा समागता, एवं एवं हरमोहनयर हाजरा चिरोद तृष्णनगरीयोगिन्मींद्रभूपत्यक्ष नवगोपाल बेलघरियागोविंदु गिरी दुर्गाचरणसुरेशाण्ण नवाई चैतन्य हरिप्रसन्न महेंद्र मुखोपाध्याय प्रतिमुखोपा प्रिय मुखोपाध्याय साधु प्रियनाथ मथ विनोद तुसी हरीश मुक्ताफी मुस्ताफी बसाकथकठाकूर बालिवास्तव्यशि ब्रह्मचारी नित्य गोपाल, गोस्वामी कौन नगरी विपिनहरेखाल हालधारा क्रमण इताह. ईश्वर विद्यासागर ससधरपंडित वैद्यराजेंद्र वैद्यसर्कार वकीमचट्टोपाध्याय अमेरिकेय कुक कुकब भक्तलिया मस मिश्र साहेब मैकेल मधुसूदन कृष्णदास पाल, पंडित दीनबंधु पंडित श्यामायणवैद्य दुर्गाचरण वैद्य राधिका गोस्वामी शिशिर घोष नवीन मुंशी नीलकंठाते अभी दर्शनम आकार्षु श्री प्रभुनाथ तैलगस्वामीन काशीधामनी तथा गंगा श्री वृंदावने साक्षात्कार जाता गंगा गंगाता श्री प्रभु श्रीमती राधिका राधियाया बृंदावनता अंतरंग भक्ता आगमना कृष्णकिशोर मथुर शंभुम्लिकायणशास्त्रीन इंद्र से गौरीपंडित्रचानंदोर्दर्शन आकर् आकार्षु वर्धमराज से सभापंडिता पद्मलोचन तथा आर्यसम दयानंदो दर्शन करतवा श्री प्रभो जन्म भूमें काम तथा शिवोड़ श्याजारादीस्थानी भक्तास्थान साक्षात्तव ब्राह्मीप्रभुसमीपागन केशव विजय कालिवसु प्रताप शिवनाथमृत त्रैलोक्यकृणिहारी मणिलाल भवानी नंद तथा अन्य ब्रह्म द्रष्टुमत भक्ता सर्वदा अगच्छन श्री ब्र, प्रभुस्तेन सह दनाथाकुरु तस्वीर तथा उपासना काले आदिब्रह्म सजे द्रष्टुम परम केशवस ब्राह्मा साधारण सजासका दशुम अगछत केशवस गृह सर्वदा अगछत तथा ब्राह्मक् सह बहुनंदनम अकोत् केशविदा क्वचि सभक् क्वचि एकाक अगछत कालनायाँ भगवान दासबाजी महोदय सह साक्षात्कार जाता है श्री प्रभो साम प्रेक्ष्य अवदत भवान भा चैतन्य देवस्य आसने उपवेषु भाव योग्यभुसम वैष्णवशाक्तशवादी साधन अपरद आहलामंत्रजप तथा यशु खिष्टचितनम अकार्षीत यकोष्ठे श्री प्रभु न्यवसत त्र दिता तथा बुद्धदेविरासत जलमग्न पितर उधो चित्र इदानिम आसी इदानमें तत्को ग्रष्टुमें इदानं तकोष्ठ आंग्लामेरिकता आगम्य श्री प्रभो ध्यानचिता कुरंत दृश्य है एक व्याकुता सन् मातर अवदत मतस्तव ख्रृष्टभक्ता कथम आहवयती द्रक्षा म कियत्ला पर कलिकाता गये गिरीजागृहय ख्रिस्टोपास्सील्ला द्वार स्थि उपास दृष्टवा श्री प्रभु प्रत्यागम्य भक्ता अवादीत अहम वित्ताधिकारी भयात अगत्वा नोप चिंत क्वानती यदि कालीमंदर गेत प्रभो नीजना भक्ता आसन् गोपाल्री प्रभु मतेति आख्यातवा गोपाल मातेति आहवयत सर्वा स्त्रिय स भगवती अपश्य तथा मतृधियाया प्रूजयत कवल यीजन प्रति साक्षा मतृबोधो न जायते यदीश्वरे शुद्धा भक्तिर्न बवती स्त्रीजन विषय पुरुषा प्रति सवधानतावलबापदेशदात किं बहुना परेतायां सानिध्य भजनम निवार्यत नत मातर स्वयं मातर मत मै काम उदीया तदा तो माता कंठे छुरीका निवेश भक्त असंख्ये ते केचन प्रकाशिता केचन वागुप्ता सी सर्व नामेखो नीश्रीरामकृष्णकथाते नैकसा नापस रामकृष्ण पतु तुसी शांतिशि विपिनराल नगेन्द्र मित्रोपेन्द्र सुंद्र सूरेनादेयस्था नैका लघु लघु बालिका श्री प्रभु साक्षा अकुव तेपी श्री प्रभो इधनीभोसेीला पर तहवो भक्ता जाता जायते च मद्रपुरी लंका द्वीपोत्तर राजपूतना, कम नेपाल, मुंबई पाजाब जापान तथा अमेरिकांगलास्थनसु भक्तवार वितता उत्तरोत्तम एधमना वर्तंटे दशाधिकत्रयोदशशतम वङ्गाब्दस्य जन्माष्टम्यम्